अब नौ ऋचा वाले 35वें सूक्त का आरंभ है इस सुक्त में विद्वान के विषय को कहते हैं भावारथ जो लोग उत्साह से ऐश्वर्य के वृद्धि करने की इच्छा करते हैं वे सब जगह संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार युक्त और जो आलस्य युक्त होते हैं वे दरिद्रपन से अभिभूत अर्थात सदा तिरस्कृत होते हैं भावारथ जो मनुष्य उत्तम हस्त क्रिया और उत्तम कर्म से सर्वत्र पहुंचाने वाले वाहन आदि को रचते हैं वे खाने और पीने योग्य पदार्थ और असंख्य धनों को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा लंकार है हे मनुस्यों परमेश्वर आप लोगों के प्रति चार प्रकार के पुरुशार्थ को सिद्ध करो ऐसा कहता है कि जो परस्पर मित्र होकर कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि आप लोगों को बिना संशय प्राप्त होवे भावार्थ कार्यों के साधन कैसे और काहे के बने हुए होते हैं यह पूछा जाता है जो जो विद्या और युक्ति से बनाया गया हो वह वह साधन कार्य की सिद्धि करने वाला होता है यह उत्तर है भावार्थ हे विद्वानों आप लोग इस प्रकार यत्न करो जैसे कि मनुष्यों के संतान युवा अवस्था जब तक तब तक प्राप्त पूर्ण विज्ञान वाले होकर पूंड युवा अवस्था में परस्पर प्रीति और अनुमति से स्वयंवर विवाह करके सदा आनंदित होवें भावार्थ हे विद्वानों जो आप लोगों की सेवा को तथा आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं उनको विद्वान और उत्तम प्रकार शिक्षित करके संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त कराइए भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों के मित्र सबके सुख चाहने वाले प्रातः काल मध्यकाल और सायंकाल में करने योग्य कर्मों को करके उत्तम कर्म करने वाले होवें ये सबके मित्र हुए भाग्यशाली होवें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो बाज के सदृश विमान से अंतरिक्ष में जाते हैं धर्म के आचरण से विद्वान होकर अन्य जनों को भी वैसे करते वे ऐश्वर्य को प्राप्त हो तथा उनका भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों तुम प्रथम अर्थात युवा अवस्था में विद्या का अभ्यास द्वितीय अर्थात मध्यम अवस्था में गृहास्त्रम और तृतीय में न्याय आदि कर्मों का अनुष्ठान करके पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होओ इस सुक्त में विद्वानों का कृत्य वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 35वां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 36वें सुक्त का आरंभ है इसमें शिल्प विद्या के विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों तुम लोग अनेक प्रकार के अनेक काल चक्रों तथा पशु घोड़ा के वाहनों से रहित अग्नि और जल से चलाए गए विमान आदि वाहनों को बना पृथ्वी जलो और अंतरिक्ष में जा आकर और ऐश्वर्य को प्राप्त होकर पूर्ण सुख वाले होओ भावार्थ हे बुद्धिमानो जो वाहनों के बनाने और चलाने में चतुर शिल्पी जन होवें उनका ग्रहण और सत्कार करके शिल्प विद्या की उन्नति करो भावार्थ हे बुद्धिमान जनों जो आप लोग विद्वानों में स्थित होकर उनसे अध्ययन और उपदेश करें तो ज्ञान वृद्ध होने से युवा अवस्था को प्राप्त हुए भी वृद्ध होकर सकृत होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है जो प्रशंसित कर्मों को करते हैं वे व्यावहारिक और पारमार्थिक सुख को प्राप्त होकर पंडित वरों में प्रशंसा को प्राप्त होते हैं भावार्थ वे ही विद्वान उत्तम हैं कि जो विद्यार्थी को विद्वान करते हैं उन्हीं को पढ़ाना और उपदेश देना चाहिए जो पदार्थ विद्या से रहित होवें वे ही सुखी होते हैं जो विद्या और धन को प्राप्त होकर धर्मात्मा होवें भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों के संग से गुणों के ग्रहण करने की इच्छा करते हैं वे प्रशंसित शत्रुओं से नहीं जीतने योग्य धनाध्य और पराक्रमी होते हैं भावार्थ जो विद्यार्थी जन श्रेष्ठ अध्यापक और विद्वान यथार्थ वक्ता जनों की सेवा करके शिक्षा ग्रहण करें वे विद्वान और लक्ष्मीवान होवें भावार्थ जो विद्वान पढ़ाने और उपदेश करने से मनुष्यों की बुद्धि बढ़ाते हैं वे सबके हितैषी जानने चाहिए भावार्थ जब मनुष्य विद्वानों को प्राप्त होवे तब विज्ञान सत्य श्रवण धन उत्तम प्रजा और शूरवीर युक्त सेना की याचना करें उनसे यथार्थ विद्या को प्राप्त होकर अन्यों को निरंतर बोध करावें इस सूक्त में विपश्चित के गुण कृत्त वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 36वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ अब 8 ऋचा वाले 37वें सुक्त का आरंभ है इसमें आप्त के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है जो जन धार्मिक विद्वानों के मार्ग अर्थात मर्यादा से चलते हैं वे प्रजा के हित करने में समर्थ होते हैं भावार्थ वे मनुष्यों आप लोग ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे पवित्रता बुद्धि और चातुर्य बढ़े और जो मांस मद्य के आहार का त्याग करके उत्तम पदार्थ का भोग करते वे निरंतर विज्ञान को बढ़ाते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे विद्वान जन आप लोगों के लिए सुख देते हैं और आप लोगों के हित की इच्छा करते हैं वैसे ही आप लोग भी उनके लिए आचरण करो भावार्थ हे राजपुरुषों आप लोग विस्तृत बल से युक्त और सेना के अंगों के सहित विराजमान और ऐश्वर्य से शोभित हुए राज्य के आनंद की वृद्धि के लिए पुरुषार्थ करो जी से शत्रुजन आप लोगों का तिरस्कार करने को समर्थ न हो सकें भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है आप लोग स्पर्धा से परस्पर बल बढ़ा के संग्राम में शत्रुओं को जीतो भावार्थ हे राजसेना जनों जो आप लोगों के अध्यक्ष राजा और बुद्धिमान रक्षक होवें तो आप लोगों का सर्वत्र विजय और सुख निरंतर बढ़े भावार्थ जो मनुष्य बाल्यावस्था से लेकर विद्वानों की शिक्षा का ग्रहण करें उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि राजा और राजपुरुषों से धन की उन्नति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 अब 10 ऋचा वाले 38वें सूक्त का आरंभ है इसमें कैसा राजा हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजा और सेना के अध्यक्ष आप दोनों उत्तम प्रकार शिक्षित भृत्यों को रख दुष्टों को नाश करके और विजय को प्राप्त होकर न्याय से राज्य का पालन करो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजजन शिल्प विद्या से उत्पन्न शस्त्र अस्त्र और उत्तम प्रकार शिक्षित चार अंगों से युक्त सेना को सिद्ध करें तो कहीं भी पराजय न होवे भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जिस राजा के राज्य में नीचा स्थान जल के सदृश और सब प्रकार से गुणों का पात्र एक होता है उसके समीप योग्य पुरुष रहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन जो जन अपने राज्य में शांति करने शत्रुओं के राज्य में भय देने और बल युक्त अधिक अवस्था वाले प्रसिद्ध कीर्ति युक्त होवे उन्हीं को शत्रुओं के जीतने के लिए नियुक्त करो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा प्रजा पालन के बिना कर लेता है जिस राजा की प्रजा को दुष्ट जन दुख देते हैं और जो राजा आप नीच कर्म करने वाला बाज पक्षी के सदृश हिंसक पशु के सदृश मूर्ख और जिस राजा की सेना चोर के सदृश वर्तमान है उसका शीघ्र विनाश होता है यह निश्चय है भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक रूपक उपमा अलंकार है जो न्याय से प्रजाओं का पालन करता हुआ सेनाओं में अग्रगामी धनुर्वेद का जानने वाला विजयी चतुर विद्वान धार्मिक और उत्तम सहाय युक्त राजा होवे वही यशस्वी होकर महाराज होवे भावार्थ वही राज्य करने योग्य होवे जो विद्वान सबको सहने वाला सत्य का सेवी उत्तम सेना और सरल स्वभाव युक्त होवे भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा बिजली के सदृश दुष्टों का नाश करके धार्मिकों का सत्कार करता है वह एक भी संख्या रहित वीरों के साथ युद्ध करने योग्य होता है और जब यह राजा न्याय से प्रकट दंड देने वाला होवे तब सब दुष्ट जन डर के छिप जाते हैं